चित्त के ऋषियों के मन मनुष्य के शरीर की कोई भी निंदा नहीं मनुष्य के शरीर के प्रति बहुत सदभाव बहुत श्रद्धा भाव क्यूंकि तो मनुष्य का शरीर वस्तुतः मंदिर उस परमात्मा का निवास जिसके भीतर है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 शरीर के प्रति एक तरह की गहरी निंदा से भरे होते हैं एक कंडेमिनेशन जैसे शरीर कुछ बुरा है गर्ित घृणित जैसे शरीर के कारण ही जीवन में दुख पीड़ा बंधन है जैसे शरीर ही नरक का द्वार है लेकिन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 ये आपकी ही वासना और इच्छाओं का मूर्त रूप है तो पहले तो इस बात को समझते कि जो भी शरीर आपको उपलब्ध हुआ है मनुष्य का पशु का पक्षी का की वृक्ष का की पत्थर का की स्त्री का की पुरुष का सुंदर या गुरु स्वस्थ या बीमार जैसा भी जो भी देह आपको उपलब्ध हुई ये आपकी ही कामनाओं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 छोटा बच्चा है जब भी वो बीमार पड़ता है तो लोग उसकी चिंता करते हैं फिक्र करते हैं। जब वो स्वस्थ रहता है तो तब उसकी तरफ कोई भी ध्यान नहीं देता। बच्चे के अचेतन में एक बात निश्चित हो जाती है कि बीमार होना भी एक गुण है तभी लोग उस पर ध्यान देते हैं। और सभी लोग चाहते है की ध्यान दिया जाए बड़ी गहरी आकांक्षा है की लोग आप पर ध्यान दे क्योंकि ध्यान भोजन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 ये बच्चा जिंदगी में बहुत वर्षों बाद जब भी अनुभव करेगा कि कोई ध्यान नहीं दे रहा तभी इसकी भीतरी इच्छा प्रबल हो जाएगी कि मैं बीमार पड़ जाऊँ ये चेतन में नहीं होगी ये गहरे अचेतन, अनकॉन्सियस में होगी स्त्रियों की तो अधिकतम बीमारिया ध्यान न मिलने की बीमारिया है जब एक स्त्री को कोई प्रेम करता है तो वो स्वस्थ होती है और जैसे प्रेम विदा होने लगता है या समाप्त हो जाता है या चीन हो जाता है वो रुख होने लगती उसका रोग ये कह रहा है कि अब उस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा स्त्रियों की 50 प्रतिशत बीमारिया कामना से कोई ध्यान दे उस आकांक्षा से पैदा हो पति के घर आते ही स्त्री बीमार हो जाती है। जब तक वो घर नहीं तब तक, तक वो ठीक और ऐसा नहीं कि वो कोई झूठा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 खड़े होकर सता कोई कांटों पर लेट कर सता काशी में जाकर देखें ऐसे बहुत सी प्रदर्शनियाँ लगी हुई कुम्भ के मेला में से ले जाएं वह पूरा प्रदर्शन इस सब पागलपन का लेकिन ये शरीर को सताने वाले आदमी को हमारे मन में भी आदर उठता है की क्या गजब की बात हो रही कुछ भी नहीं बोल रहा है शरीर को सताने का मतलब केवल इतना ही है अभी ये भी पता नहीं चल रहा शरीर तुम्हे नहीं पकड़े हुए हैं शरीर को पकड़ा है ये तो वैसे ही जैसे कोई उठ के अपनी कार की पिटाई करने लगे क्योंकि ये कार मुझे कहीं भी ले जाए जा रही कार तुम्हें कैसे कहीं ले जाए? तुम उसमें पेट्रोल डालते हो तुम उसकी साफ संवार करते हो तुम उसका स्टीरिंग संभालते हो तुम ही कहीं जाना चाहते हो इसलिए कार जाती हालाकि तुम उसके भीतर बैठे हो लेकिन कार तुम्हारे पीछे जा रही तुम कार के पीछे नहीं जा रही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 क्योंकि आंख में वासना जगाई आंख क्या वासना जगाई आंख के भीतर तुम छिपे हो तुम जहां आंख को ले जाते हो आंख वहां जाती आख अपने आप चलती नहीं तुमसे चलती दोस्त तुम करते हो आंख फोड़ के सजा तुम किसको दे रहे हो फकीरों ने जवान काट दी है, जनिंद्रिया काट दी विक्षिप्तताए हैं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 सरल विशुद्ध ज्ञान स्वरूप अजन्मा परमेश्वर का ग्यारह द्वारों वाला मनुष्य शरीर नगर पुर है इसलिए हमने मनुष्य को पुरुष कहा पुरुष का अर्थ है जिसके भीतर जिस पुर में परमात्मा बसा है जिस नगर में छिपा है पुरुष पर बहुमूल्य शब्द है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 तारों का जान है टेलीफोन का टेलीग्राफ का पुलिस के सिपाही हैं, मिलिट्री है नगर निवासी है मालिक है गुलाम है गरीब है अमीर है इन सात सौ करोड़ निवासियों में सारी की सारी ऐसी अवस्था है। इसमें पुलिस के सिपाही अगर आप चिकित्सक शास्त्र से पूछें तो आप बड़े चकित हो जाएंगे सर एक बड़ी कंठीज घटना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 और अगर वो जगह खुली रह जाए तो कोई भी कीटाणु बैक्टीरिया कोई भी बीमारियों के वाहक तत्काल भीतर प्रवेश कर सकते हैं तो आपके खून के सफेद सेल है वो तत्काल भाग के पहुंच जाते हैं और जहां भी गाँव लगता है उसको चारों तरफ से घेर के डांक देते उसको आप मवाद कहते हैं वो मवाद नहीं तो आपके शरीर की सुरक्षा का उपाय है अभी बड़ी हैरानी की बात है चिकित्सा साथ समझाने में असमर्थ है कि इन सफेद सेलों को कैसे पता चलता है कि चोट पैर में लगी कि सिर में लगी कि हाथ में लगी और वो पूरे शरीर से बाप के खून में यात्रा करके वहां पहुंच जाते हैं तत्काल उस जगह को घेर लेते अगर आपके शरीर के सफेद सेल कम हो जाए तो आप बहुत ज्यादा बीमार पड़ने लगेंगे क्योंकि आपके सुरक्षा दल की कमी हो गई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 हो भी नहीं सकता आपसे उनकी कोई मुलाकात भी नहीं होती वो अपने काम में लगे हैं कुछ खून बनाने का काम कर रहे हैं कुछ भोजन को पचाने का काम कर रहे हैं भोजन आप कर लेते हैं उसको जीवन तोड़ रहे हैं पचा रहे हैं रासायनिक द्रब्दों में बदल रहे हैं खून मांस बनराज पूरा काम चल रहा है और सब काम ठीक से विभाजित है हिंदुओं ने बहुत पुराने समय में चार वर्णों की कल्पना की थी करीब करीब चार वर्णों के सेल शरीर में है उसमें सूत्र से जो सेवा में लगे उसमें वेस सेल वैश्विक जो चीजों को रूपांतरित करने का व्यवसाय कर रहे एक चीज को दूसरे में बदलते एक रासायनिक को हार्मोन बनाते है एक हार्मोन को कुछ और बनाते है पूरे वक्त व्यवसाय में लगे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 नाम बदलने से कुछ फर्क नहीं पड़ता कोई है जो मजदूर का काम करता ही रहता चाहे समाज बदले राज्य की व्यवस्था बदले अर्थशास्त्र बदले लेकिन कोई तो वहाँ सूत्र का काम करता ही रहेगा लोकतंत्र हो की तानाशाही हो कि किसी तरह का तंत्र हो कोई तो वहाँ होगा जो छतरी की तरह छाती पर बैठा ही रहे। और कैसा ही तंत्र हो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 ने आपको मौका दिया है कि आप चाहे तो नरक की यात्रा कर ले इसके सहारे और आप चाहे तो स्वर्ग पहुंच जाए और आप चाहे तो स्वर्ग और नरक दोनों से मुक्त होकर मोक्ष की उपलब्धि कर सूत्र कहता है सरल विशुद्ध ज्ञान स्वरूप अजन्मा परमेश्वर का ग्यारह द्वारों वाला मनुष्य शरीर रूप नगर पांच ज्ञान इंद्रिया पांच कर्मेंद्रिया और एक मन ऐसे क्यार है इसके द्वार इसके रहते हुए परमेश्वर का ध्यान आदि साधन करके मनुष्य कभी शोक नहीं करता अभी तो जीवन मुक्त होकर मरने के बाद विधेय हो जाता है यही है वह परमात्मा जिसके विषय में तूने पूछा था इसके रहते हुए परमेश्वर का ध्यान करते साधन करके मनुष्य कभी शोक नहीं करता तो जीवन मुक्त हो जाता है और जीवन मुक्त होकर विदेह हो जाता है फिर इस नगर की कोई जरूरत नहीं रह जाती फिर इस यंत्र से मुक्ति हो जाती है। इस शरीर के यंत्र के दो उपयोग हो सकते हैं एक है अपने को विस्मरण करने में वासना उसी का नाम है। एक है अपने को स्मरण करने में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 सारे दुनिया का विरोध बेहोशी से है धार्मिक खोज होश की खोज प्रक्रिया अलग है जैन साधु है बौद्ध साधु वो सोच भी नहीं सकता शराब जहर तांत्रिक कहता है पियो लेकिन होश मत खो दोनों एक ही बात कह रहे हैं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 अगर दुनिया के सब साधु इकट्ठे कर लिए जाएं उनको शराब पिला दी जाए तो सिर्फ तांत्रिक बरहोश में रहेंगे बाकी तो सब उपग्रह में पड़ जाएंगे अगर जहर की वर्षा भी हो जाए तो तांत्रिक बेहोश होने वाला नहीं उसमें तो उसके साथ ही होश को साथ इससे तंत्र की प्रक्रिया बड़ी दुरू और साधारण आदमी अपने को धोखा दे सकता है वो सोच सकता है हम शराब इसलिए पी रहे हम तांत्रिक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 भूख लगेगी तो लगेगा शरीर को भूख लगी ठीक वैसे जैसे पेट्रोल खत्म हो जाएगा कार का तो आप कहेंगे टंकी खा इसमें पेट्रोल डालना लेकिन अपने में पेट्रोल नहीं डालना जैसे जैसे होश झकता है वैसे वैसे सारी क्रियाएं शरीर की हो जाती सिर्फ एक ही क्रिया आपकी रह जाती है वो जागरूकता की क्रिया ध्यान की क्रिया। इसलिए ध्यान आत्मिक है से सब सारे इसलिए जो ध्यान को नहीं साध रहा है वो सिर्फ शरीर में ही जी रहा है वो आत्मा में कोई प्रवेश नहीं कर सकता सिर्फ एक सूत्र है जो आत्मा का है वो है ध्यान ये सूत्र कह रहा है इसके रहते हुए परमेश्वर का ध्यान आदि साधन करके मनुष्य कभी शोक नहीं करता क्योंकि शोक का कोई कारण नहीं दुख का कोई कारण नहीं दुख तो होता इसलिए है कि मैं शरीर हूँ ऐसी प्रती गहरी हो गई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 जीवन मुक्ति भी कुछ देर शरीर में रुकता है महावीर को ज्ञान हुआ फिर वो 40 वर्ष तक और शरीर में थे बुद्ध को ज्ञान हुआ वो भी 40 वर्ष तक और शरीर में थे क्यों रुके आप भी शरीर में रुकते हैं बुद्ध और महावीर भी शरीर में रुकते हैं आप रुकते हैं कुछ वासना पूरी करनी है इसलिए और बुद्ध महावीर रुकते हैं कि जो उन्हें मिला वो बांटते हैं कुछ करुणा पूरी करनी है इसलिए जन्मो जन्मों के बाद एक संपदा उपलब्ध होती है बुद्ध अगर उसी वक्त वो शरीर से हट जाए चाहे तो हट सकते बुद्ध ने चाहा भी था बुद्ध तो सात दिन तक चुप बैठे रह गए थे ज्ञान के बाद बड़ी मीठी कथा है कि देवता उनके चरणों में आए और उन्होंने कहा आप बोले आप लोगों को समझाए क्यूँकी सदियों के बाद कोई इस अवस्था को उपलब्ध होता बुद्ध है कोई आप चुप ना रहे आप लीन ना हो जाए आप खो ना जाए आप थोड़ी देर ठहरे इस किनारे पर थोड़ी देर रुके बुद्ध 40 वर्ष रुकते हैं इस किनारे पर कुछ पाने के लिए शरीर को टुकड़े हुए बुद्ध तो कुछ देने के लिए शरीर को पकड़ रखते हैं जीवन मुक्त भी शरीर में रह सकता है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 मेरा आखिरी गर्व बन चुका और मिट चुका अब तुझे मेरे लिए शरीर न गढ़ने हो कितने तूने शरीर मेरे लिए गढ़े हे वासना के देव कितने जन्मो जन्मों तक कितने कितने प्रकार के शरीर तूने मेरे लिए गढ़े अब तू मुक्त हुआ अब तेरी सेवा की कोई जरूरत न होगी जो व्यक्ति देह के रहते जान लेता है होती है, लेकिन भूम की तरह नहीं होती सागर हो जाती है जिससे लो आकाश में खो जाती खोती नहीं क्योंकि कोई भी ऊर्जा खो नहीं सकती लेकिन महासूर्य का हिस्सा हो जाए महाप्रकाश का हिस्सा हो जाए लेकिन देह में रहते हुए जो साध लेगा वही कुछ लोग क्या करते हैं सोचते हैं कि साध लेंगे अंत कुछ तो यहां तक खींच देते हैं इस तरफ को कि वो मरे हुए पड़े और लोग उनके कान में मंत्र पढ़ रहे हैं गीता सुना रहे हैं नमोकार सुना रहे हैं वो मरे पड़े या करीब करीब मर रहे जबकि वो कुछ नहीं सुन सकते जीते जी जिनको सुनने की बुद्धि नहीं आ सकी मरते वक्त लोग उनको गंगाजल पिला रहे इस आशा में शायद मुक्ति हो जा जब जीते थे तब वो गंगा न जा सके बोतलों में बंद गंगा उनको लार जीते जी ज्ञान की यात्रा न कर सके अब मुर्दा शास्त्रों के शब्द उनके कानों में दोहराए जा रहे और जो दोहरा रहे वो किराए के लोग वो अपने लिए नहीं रहे वो भी चार पैसे उनको मिलने वाले हैं वो दोहरा उनको खुद भी पता नहीं है कि वो जो कह रहे हैं वो क्या है मरते वक्त उनको भी जरूरत पड़ेगी कि कोई चार पैसे लेके दोहरा आदमी ने इस जीवन में ही धोखे नहीं दिए उसने परम जीवन के लिए भी धोखों का इंतजाम किया हम इतने चालाक हैं कि हम सोचते हैं कि हम परम सत्ता को भी धोखा दे देंगे तो हमने ऐसी कहानियां कढ़ ली कोई आदमी मरता कोई पापी उसका बेटा था नारायण वो मरते वक्त उसने कहा नारायण और ऊपर जो नारायण है वो समझा कि मुझे बुलाए और वो पापी जो था जिसने कभी प्रभु का स्मरण नहीं किया था वो दस वर्ष पहुंच ये जरूर पापियों ने ही कहानी कढ़ी होगी बेटे को बुला रहे थे वो जिनका नाम नारायण था पता नहीं कोई पाप का सीक्रेट बताने के लिए बुला रहे थे कि बेटा तू भी ऐसा करना जहां तक तो मरता बाप बेटे को इसलिए बुलाता है कि बता दे राज वो तो जिंदगी भर पाप किए लोगों को धोखा दिए चोरी की होंगी जेब काटी होंगी कुछ किया होगा वो बेटे को लड़की बताना चाहते हूँ कि ये अपने ये अपने धंधे का राज नारायण जो ऊपर है वो धोखे तो ये नारायण जो ऊपर बैठे निपट मूल सि मगर पापी अपने को समझाने के लिए बड़ी कहानियां गढ़ इतना आसान नहीं अस्तित्व को धोखा देने का कोई उपाय नहीं परमात्मा को धोखा देने का कोई मार्ग नहीं और वहां कोई भूलचूक हो ये कोई सरकारी दफ्तर नहीं कि कुछ का कुछ समझ लिया जाए कि फाइलें कहीं की कहीं हो जाए परम सत्ता के साथ हमारा जो सत्य का जो हमारा सत्य जीवन बस उतना ही परम सत्ता के साथ हमारा संबंध होता है। हम वहां पूरे नग्न हो जाते हैं। हम वहां जैसे हैं वैसे ही होते हैं इसमें कुछ किसी तरह का उपाय बचाव का नहीं किया इस तरह की कहानियां सुनकर अपने को मत बहलाना और ये मत सोचना कि कोई अर्जनी अपनी बेटे का नाम भी नारायण रख लेगी अनेक लोग शायद बेटों का नाम भगवान के नाम पर इसलिए रखते हैं कोई नारायण कोई राम कोई कृष्ण शायद इसलिए रख ले की अजामिल की तरकीब अपने भी हाथ वो हुआ जिसका प्रेम हो जा रहा है लोग मेरी तरफ प्रेम किया था और मुझे तो घोषक नहीं।, नहीं प्रेम के मामले में आप ऐसी भूल करेंगे लेकिन प्रार्थना के संबंध में सदियों से ये खुश होते प्रार्थना प्रेम महनतम तो प्रेम है पड़ती काम बीच बीच में तुमको फिर इसको घुमाना पड़ता है। ये तो काम बिजली करते हैं, लेकिन कहीं प्रार्थनाएं इस तरह पूरी नहीं लेकिन आदमी क्योंकि बेईमान है इसलिए वो अपनी बेईमानी सभी दिशाओं में फैला देता है परमात्मा की दिशा में भी बेईमानी शरीर के तो परम धाम में रहने वाला स्वयं दास पुरुषोत्तम वही अंतरिक्ष में निवास करने वाला पशु घरों में उपस्थित होने वाला अतिथि की बेटी पर स्थापित अग्निस्वरूप तथा उसमें आहुति आहूर्ति वाला होता है तथा तो समस्त मनुष्यों में रहने वाला मनुष्यों से श्रेष्ठ देवताओं में रहने वाला सत्य में रहने वाला और आकाश में रहने वाला है प्रकट होने वाले पर्वतों में प्रकट होने वाले वही सब जगह सत्य वही सब जगह सभी स्थानों आरोप यहाँ तापमान नीचे और ऊपर मीटर वही एक शरीर के साथ एक है तब तक आपको अनेक दिखाई पड़ेंगे क्योंकि अनेक शरीर है ऐसे जैसे हम एक हजार आप बैठे, एक हजार एक हजार घड़े रक्त हर घड़े के भीतर आकाश है सब घरों के भीतर एक ही आकाश है और जो आदमी घरों को विनेता शुरू करेगा यहाँ एक हजार जो आदमी घड़ों को रहेगा यहाँ एक हजार घरों के आकाश है घरे का अपना आकाश उसके भीतर बंद और जो एक घर के भीतर बंद है वो दूसरे के भीतर कैसे हो सकता है दूसरे के भीतर दूसरा तीसरे के भीतर तीसरा तो एक हजार घट्टा बिल्कुल गे आप में यहाँ आया होने की गंडा के बाजार के घरों को खोलता चला चलेगा फिर वहां एक आकाश में शरीर घड़े से ज्यादा नहीं घड़े आरोप तोड़ती है उस वक्त अगर आप घड़े से जिंदगी पर न बंदे गए तो आप देखिए क्यूँकी आकाश थोड़ी डंडे से टूटता है सिर्फ घड़ा टूटता है भी गया पौराणा अगर मरद वक्त कोई ये देख पा की घड़ा टूटकर हमारा आकाश को सुरक्षित फिर कोई घड़े की जरूरत नहीं फिर कोई देह में हम शरीर को ही अपना होना मान दे व्यक्तित्व उतर ही हर शरीर एक विमान बन जाता है आकाश को देर रहता है सबके भीतर एक ही आकाश और एक आत्मा है लेकिन इसे आप उसे घर की जर्थ मान के और जिंदगी भर दौबाते रहे तो कुछ भी ढूक होगा इसे आप अनुभव की तरह भीतर जाने, अपने घर से अलग होकर जान ट गए सिर्फ घरों के तीतर एक ही आकाश बैठे उस एक आकाश का नाम ही प्रबंध वही है बाबर वही भीतरी वही नीचे वही ऊपर वही सब जगह में और विराट में निम्न में और उच्च में पर्वतों में और नदियों में पृथ्वी में और आकाश में सभी जगह गई जो प्राण को ऊपर की ओर उठाता है और अपान को नीचे ढकेलता है शरीर के मध्य हृदय में बैठे हुए उस सर्वश्रेष्ठ भजन योग परमात्मा की सभी देवता उपासना करते भारतीय योग की एक गहरी खोज इस चिकित्सा शास्त्र मेडिकल साइंस अभी भी इस संबंध में करीब करीब अपरचित ये खोज है प्राण और अपान की भारतीय चिकित्सा शास्त्र आयुर्वेद योग तंत्र उन सब की ये प्रती है कि शरीर में वायु के दो दिशाएं एक दिशा ऊपर की ओर है उसका नाम प्राण और एक दिशा नीचे की ओर है उसका नाम अपान शरीर में वायु का दोरा रूप दो है दो तरह की धाराएं जो मल मूत्र विसर्जित होता है वो अपान के कारण जो नीचे की तरफ वायु बह रही है वही मलमूत्र को नीचे की तरफ अपनी धारा में ले जाती है और जीवन में जितने भी ऊपर की तरफ जाने वाली चीजें हैं, वो सब प्राण से जाती है इसलिए जो जितना ज्यादा प्राणायाम को साथ लेता है उतना ऊपर उठने में कुशल हो जाता है क्योंकि ऊपर जाने वाली धारा को विस्तार तो धाराएं है दो तो करें वायु के, शरीर के भीतर और इन दोनों के मध्य स्थित है परमात्मा या आत्मा या चेतना या जो की नाम आप देना चाहे वो जो अंगुष्ठ आधार का आत्मा है वो इन दोनों धाराओं के बीच में उपस्थित है। वही वायु को नीचे की तरफ धकाता है वही वायु को ऊपर की तरफ धकाता है प्राण ऊपर की तरफ जाने वाली वायु अपान की तो जाने वाली वायु पश्चिम का चिकित्सा शास्त्र अभी भी इस दो धारा को नहीं पहचान पाया उनका ख्याल है वायु एक ही तरह की, इसलिए वायु के आधार पर जो बहुत से काम आयुर्वेद कर सकता है वो एलोपैथी नहीं कर सकता वायु की इन धाराओं समझ लेना वाला व्यक्ति जीवन में बड़ी क्रांतियां कर सकता है छोटा बच्चा लेता है। तो देखा कि जब छोटा बच्चा लेता है, तो, ले ले तो पेट ऊपर नीचे जाता है। बच्चा लेटा श्वास लेता है, पेट ऊपर जाता है, नीचे जाता है। छाती पर कोई हलन भी नहीं होती उसकी श्वास बड़ी गहरी आप जब श्वास लेते हैं उठता है नीचे मिलता है सांस है कि घटना क्यों घटती है? उम्र आपकी श्वास की सांस गहरी क्यों होती जानवरों की सांस भी गहरी होती जंगली आदमियों की सांस भी गहरी होती जितना सभ्य आदमी हो उतनी उथली सांस हो जाती है बड़ी मुश्किल की बात है कि सभ्यता से का ऐसा क्या संबंध होगा और वो कौन सी घड़ी है जब से बच्चा गहरी सांस लेना बंद कर देता योग इस राज को जानता है और वो राज अब मनोविज्ञान को भी थोड़ा थोड़ा साफ होने लगा क्यूँकी मनोविज्ञानिक कहते हैं कि बच्चे को जिस दिन से काम का भय पैदा हो जाता है वासना का भय माँ बाप जिस दिन से उसको कर देते हैं सेक्स के प्रति उसी दिन से उसकी सांस उछली हो जाती क्योंकि तो श्वास जब गहरी जाती है तो काम पर चोट करती वो घबरा तो कर जाए तो अपनी श्वास को ऊपर संभालने लगते वो उसको गहरा नहीं जाने देते फिर धीरे धीरे उनकी श्वास सिर्फ ऊपर ऊपर चलने लगती उनके काम केंद्र और स्वयं के बीच एक फासला हो जाता ऐसे व्यक्तियों के जीवन में काम वासना विकृत हो जाती संभोग का का किसी तरह का भी सुख नहीं ले पाते, क्योंकि संभोग के लिए बड़ी गहरी श्वास जरूरी और जब गहरी श्वास हो तो पूरा शरीर आंदोलित होता है और शरीर के पूरे आंदोलन में उस शरीर के पूरी तरह समाविष्ट हो जाने में इस प्रक्रिया में पूरी तरह डूब जाने से थोड़ा बहुत सुख का आभास मिलता है लेकिन वो आभास भी असंभव हो जाता है क्योंकि तो श्वास इतनी गहरी नहीं जाती और कितनी बीमारियां इसके साथ पैदा होती क्योंकि तो आपका अपान कमजोर हो जाता है जो लोग भी उथली श्वास लेते हैं उनको कब्जियत हो जाएगी क्योंकि तो अपान जो वायु नीचे जाके मल को विसर्जित करती है वो वायु नीचे नहीं जा रही लेकिन वही क्योंकि तो वीरी भी मल उसको भी निष्कासित करने के लिए वायु को नीचे तक जाना चाहिए अपान बनना चाहिए जो व्यक्ति भी डरेगा कब्जियत की पकड़ लेगी वो एक ही वायु दोनों को धक्का देती ब्रह्मचरी का प्रयोग अपान को रोकने से नहीं होता ब्रह्मचरी का प्रयोग प्राण को बढ़ाने से होता इस फर्क को ठीक से समझ हम सारे लोगों ने ब्रह्मचरी के नाम पर गलत कर लिया है और अपान को रोक लिया है उसकी वजह से हम सिर्फ रुगण और बीमार हो गए हमारे व्यक्तित्व की जो गरिमा जो स्वास्थ्य हो सकता था वो नष्ट हो गया और शरीर न मालूम कितने जहर से भर जाता है क्योंकि जो अपान सारे जहरों को शरीर के बाहर फेंकती है वो तो नहीं फेंक पाती आप डरे हुए ब्रह्मचरी निषेधात्मक प्रक्रिया है, नि, है अपान को मत छेड़े प्राण को बनाए प्राण इतना तो प्राण विराट हो जाए तो आपकी ऊर्जा ऊपर की तरफ पहने लगे इसलिए प्राणायाम का इतना उपयोग है योग में क्योंकि प्राणायाम धक्के देता है ऊपर की तरफ ऊर्जा को जो काम ऊर्जा पान के द्वारा सेक्स बनती है, वही काम ऊर्जा प्राण के द्वारा बन जाती, ऊपर की तरफ कुंडल और ऊपर की तरफ बैठे-बैठे मस्तिष्क में जाकर उसका जाती। अपान के धक्के से वही काम वासना किसी बच्चे का जन्म बनती है प्राण के धक्के से वही काम वासना आपका स्वयं का नया जन्म बन जाता लेकिन मस्तिष्क ऊपर की तरफ लाता है सूत्र कह रहा है कि प्राण और अपान दोनों के बीच में छिपा है वो परमात्मा जिसके संबंध में तूने पूछा, वही नीचे की तरफ को ले जाता है, वही है। और वही प्राण को ऊपर की तरफ ले जाता है वही परलोक का आधार है ये तेरे ऊपर निर्भर है कि तू तो किस धारा में प्रविष्ट होना चाहता है अगर तू नीचे की धारा में प्रविष्ट होना चाहता है तो तुझे अपान को बढ़ाना होगा सभी पशुओं का अपान बड़ा प्रबल होता होता है, है। उनका प्राण बहुत निर्बल सिर्फ योगियों का प्राण सबल होता है, अपान स्वस्थ होता है और प्राण इतना सबल होता है कि अपान स्वस्थ अपान भी उस पर तो कब्जा नहीं कर पाता कब्जा प्राण का है। साधारण आदमी का प्राण तो कमजोर होता ही है वो अपान भी कमजोर कर लेता है डर और भय के कारण भयभीत आदमी गहरी सांस नहीं लेता सिर्फ निर्भय आदमी गहरी सांस लेता किसी भी कारण से डरा हुआ आदमी गहरी सांस नहीं लेता कोई आदमी आपकी छाती पर छुरा ला के लग गए सांस रुक जाएगी जब भी आप भयभीत होंगे सांस रुक जाएगी जहाँ भी आप घबरा जाते हैं किसी से मिलने गए हैं किसी बड़े ऑफिसर से घबरा गए बस सांस उठी हो जाए ऊपर-ऊपर फिर आप बाहर आके ठीक से सांस ले पाते हम इतना डरा दिए हैं एक दूसरे को कि हमारा सब सांस का पूरा यंत्र जाल अस्वस्थ हो गया है दोनों के बीच में छिपा है दोनों का मालिक वही है अपान से डरने की कोई भी जरूरत नहीं क्योंकि शरीर का सारा स्वास्थ्य उस पर निर्भर है निष्कासन उसका काम और अगर निष्कासन ठीक न हो तो शरीर में जहर टॉक्सिन इकट्ठे हो जाएंगे वो इकट्ठे होते हर आदमी के खून में जहर चल पा व्यायाम कोई आदमी करे दौड़े चले टरे तो अपान सबल हो सांस की और स्वस्थ स्वास्थ्य लेकिन कोई गहरी श्वास ले प्राणायाम सिर्फ गहरी श्वास नहीं प्राणायाम पूर्वक गहरी श्वास इस ठीक से बहुत से लोग प्राणायाम भी करते हैं तो बोध पूर्वक नहीं बस गहरी श्वास लेते हैं अगर गहरी श्वास ही आप सिर्फ लेंगे तो अपान स्वस्थ हो जाए बुरा नहीं है। अच्छा है। लेकिन गति नहीं गति तो तब होगी जब श्वास की गहराई के साथ आपकी अवेयरनेस आपकी जागरूकता जानो की नाक छू रहे भीतर चले नासापुटों में स्पर्श हो जानो की नासापुटों में स्पर्श हो रहा है कंठ में उतरे जानो की कंठ में स्पर्श हो रहा है फेफों में आए नीचे जाए पेट तक पहुंचे तुम देखते चले जाओ उसके पीछे पीछे ही तुम्हारी स्मृति लगी रहे फिर एक क्षण को रुक जाए गैप वो गैप बड़ा कीमती जब आप श्वास गहरी लेंगे एक क्षण को जब भीतर पहुंच जाएंगे एक क्षण को कोई सांस नहीं होगी ना बाहर ना भीतर सब फैल जाए फिर श्वास बाहर लाओ एक सेकंड विश्राम करके फिर बाहर की तरफ चलेगी तब तुम भी उस साथ बाहर से उठो उसी के साथ आओ कंठ तक आओ नाक तक बाहर निकल जाए उसका पीछा करते हो फिर बाहर जाके एक सेकंड शुरू हो फिर फिर बाहर बुद्ध ने कहा है तुम इसको माला बना लो और तो तुम इसी के गुरुओं के साथ अपने स्मरणों को जगाते रहो अगर गहरी श्वास के साथ बोध हो तो प्राण का विस्तार अगर कोई व्यक्ति निरंतर जब भी उसे स्मरण आ जाए सिर्फ श्वास पर बोध को साधता रहे तो किसी और साधना की जरूरत नहीं उतना काफी है पर वो बड़ा कठिन 24 घंटे जब भी ख्याल आ जाए तो श्वास किसी को पता भी नहीं चलेगा चुपचाप ये हो सकता है किसी को खबर भी नहीं होगी कि आप क्या कर रहे हैं किसी को भी पता नहीं चलेगा ने तुम्हारा बायां हाथ जब कुछ करे तो दाया हाथ को पता न चले ये इस तरह की प्रक्रिया है जिसमें किसी को भी पता नहीं चलेगा तुम चुपचाप अपनी श्वास के साथ धीरे धीरे स्मृति स्मृति इस से बढ़ते चले जाओ और जैसे जैसे स्मृति गहन होगी श्वास गहरी होगी वैसे वैसे उसकी चोट स्मरण पूर्वक तुम्हारी ऊर्जा को ऋण के मार्ग से ऊपर की तरफ उठाने लगी और ये कोई कल्पना की बात नहीं तुम तो अपने रीढ़ में निश्चित रूप से विद्युत की धारा को उठता हुआ पाओ तरंगे तुम्हारी रीढ़ दौड़ने लगेंगी लगेगी तरंगें उत्तप्त होंगी और तुम चाहो तो तुम अपने हाथ से छू देख भी सकते हो जहाँ तरंगे होंगी वहाँ रीढ़ गर्म हो जाएगी और जैसे जैसे ये गर्म ऊर्जा ऊपर की तरफ उठेगी तुम्हारी रीढ़ अनुभव करोगे कि कहा तक जाती है ये ऊर्जा फिर गिर जाती फिर जाती निरंतर अभ्यास से एक दिन ये ऊर्जा तुम्हारे ठीक सहान तक पहुँच जाती लेकिन इस बीच ये और चक्रों से गुजरती और हर चक्र के अपने अनुभव हर चक्र पर तुम्हारे जीवन में नया प्रकाश और हर चक्र से जब ये ऊर्जा गुजरेगी तो तुम्हारे जीवन में नई सुगंध नए अर्थ नए अभिप्राय प्रकट होने लगे नए योग शास्त्र ने पूरी तरह निश्चित किया है हजारों लाखों प्रयोग करने के बाद कि हर केंद्र पर क्या घटता है एक दो उदाहरण ताकि ख्याल में आ जाए और उसी हिसाब से केंद्रों के चक्रों के नाम रखे जिसे दोनों आँखों के बीच में जो चक्र है उसको योग ने आज्ञा चक्र कहा है उसको आज्ञा चक्र इसलिए कहा है की जिस दिन तुम्हारी ऊर्जा उस चक्र ऐसी गुजरेगी तुम्हारा शरीर तुम्हारी इंद्रिया तुम्हारी आज्ञा मानने लगी जो कहोगे उसी क्षण होगा तुम्हारा व्यक्तित्व तुम्हारे हाथ में आ जाए तुम मालिक हो जाओ इस चक्र के पहले तुम गुलाम इस चक्र में जिस दिन ऊर्जा प्रवेश करेगी उस दिन से तुम्हारी मालिकित हो जाए उस दिन से तुम जो चाहोगे तुम्हारा शरीर तुम्हारी आज्ञा माने अभी तुम्हें शरीर की आज्ञा माननी पड़ती क्योंकि जहाँ से शरीर को आज्ञा दी जा सकती है उस जगह तुम अभी भी खाली हो वहाँ ऊर्जा नहीं जहाँ से आज्ञा दी जा सकती है, इसलिए उस चक्र का नाम आज्ञा चक्र ऐसे ही सब चक्रों के नाम वो तो नाम साथ सार्थक और हर चक्र के साथ एक विशिष्ट अनुभव जुड़ा है आखिरी चक्र है सहस्त्रार्थ सहस्त्रार्थ अर्थ होता सहस्त्र पकड़ियों वाला कमल ही निश्चित ही वहां ऊर्जा पहुंचती वहां पूरा मस्तिष्क ऐसा मालूम होता है जैसे हजार पक्षियों वाला कमल हो गया, और वो कमल खिला है आकाश की तरफ उनमुख सारी पकड़िया खिलती और उससे जो अपूर्व आनंद अनुभव और जो अपूर्व सुगंध की वर्षा और जीवन में जो पहली बार पूर्ण प्रकाश उतरता है ठीक ही कमल से उसको हमने चुना है कई कारण तो सहस्त्रार का सह दल कमल कमल की एक तो जगह में कोई भी पैदा नहीं होता गंदे कीचड़ में पैदा होता है लेकिन गंदे कीचड़ से एक डंठल उठता है उठता है और पानी के बाहर निकल जाता है वो डंठल आपकी रीढ़ वो गंदा कीचड़ आपके रीढ़ के फूल खिलता है और जिस दिन ये कमल का फूल खिलता है उस दिन ये इतना अद्भुत है कीचड़ से पैदा हुआ कमल का फूल उसको पानी भी छू नहीं पाता पानी भी उस पे गिरे तो वो अछूता रहता है उसे फिर कोई चीज नहीं छू पाती वो अस्पष्ट रहता है ये कमल का फूल संन्यास की परम अभिव्यक्ति है उसको कुछ भी छू नहीं पाता गिरता रहा उसके ऊपर तो भी उसे कुछ छू नहीं पाता वो अछूता है अस्पर्श कीचड़ से पैदा होकर कीचड़ के बाहर इतनी पवित्रता को उपलब्ध होने की जो संभावना कमल की है वही प्रत्येक मनुष्य की इसलिए हम आखिरी चक्र को सह कमल का, कहा दो प्राण और अपान वायुमान इन दोनों के मध्य में वो परमात्मा रह है। इस शरीर में स्थित एक शरीर से दूसरे शरीर में जाने वाले जीवात्मा के शरीर ऐसी निकल पर इस शरीर में शेर क्या रहता है जब जीवात्मा निकल जाता है तो शरीर में शेर क्या रहता वो जो निकल जाता है वही है वह परमात्मा जिसके विषय में तुमने पूछा है कोई भी मरण धर्म प्राणी न तो प्राण से जीता है और न अपान से ही जीता है किंतु इसमें प्राण और अपान ये दोनों आश्रय पाए है हुए हैं ऐसे किसी दूसरे से ही सब जीते उसी परमात्मा में उसी मत में छिपे हुए जीवात्मा में इन दोनों का आश्रय प्राण का थी अपान का उससे ही हम जीते हे गौतम वंशी नचिकेता वह रहस्य में सनातन ब्रह्म जैसा है और जीवात्मा मरकर जिस प्रकार से रहता है यह बात अब मैं तुम्हें फिर से बताऊंगा बार बार कहने से उन्हें उन्नुक्त करने से दोहराने कुछ दोहराने वाले को मिलने वाला है वरन इसलिए कि आप इतने बहरे हैं कि एक बार शायद आपके कान पर वो बात बढ़ती भी न पढ़ पाए बुद्ध की आदत थी कि हर बात को वो तीन बार कहते थे अब जो लोग बुद्ध के शास्त्रों का अनुवाद करते हैं वो उसमें से दो हिस्से काट देते हैं वो कहते हैं पुनरुप्ति इतनी पुनरुप्ति की क्या जरूरत है वो बुद्ध से भी ज्यादा समझदार मालूम करते पुनरुप्ति की जरूरत इसलिए है कि बुद्ध जिससे कह रहे उसको एक बार में समझ वाला नहीं दोबार में भी समझ में वो तो, तो, तो पूरी कोशिश कर रहे है की कि किसी तरह उसका जस कर्म होता है और शास्त्रादि के श्रवण द्वारा जिसको जैसा भाव प्राप्त होता है उन्ही के अनुसार शरीर धारण करने के लिए कितने ही जीवात्मा तो नाना प्रकार की यनियों को प्राप्त हो जाते हैं और दूसरे कितने ही जीवात्मा वृक्ष लता पर्वत आदि स्थावर भाव का अनुसरण करते हैं जो यह जीवों के कर्मानुसार नाना प्रकार के भोगों का निर्माण करने वाला परम पुरुष परमेश्वर प्रलय काल में सबके सो जाने पर भी जागता रहता है वही परम वही ब्रह्म, वही अमृत कहला तथा उसी में संपूर्ण लोग आश्रय पाए हुए उसे कोई भी अतिक्रमण नहीं कर सकता यही है वह परमात्मा जिसके विषय में तू ने हम से इसे समझे हम अपनी ही नींद से इसे समझे तो आसान होगा नींद में शरीर तो सो जाता है शरीर यानी प्रकृति सब सो जाता है लेकिन क्या आपने कभी ख्याल किया कि कोई आपके भीतर जाता है एक माँ उसका छोटा बच्चा बाहर तूफान हो आंधी गर्जे आकाश में बादल घूमने बिजली गिरे उसकी नींद नहीं टूटेगी उसका बच्चा जरा गुनमुना है की तो की बात, बिजली थी बाहर उसकी नींद और बच्चे जरा सी आवाज कोई उसके भीतर जाता जो बच्चे का स्मरण रहता आप हजार लोग यहाँ सो जाएं, गहरी नींद में खोए, और न आके तुम राम किसी को सुनाई नहीं पड़ेगा लेकिन जिसका नाम राम वो कहेगा कौन मेरी नींद खराब कर जरूर कोई हिस्सा जापता जो जानता है कि मेरा नाम राम सुबह आप उठते कहते रात बड़ी गहरी नींद आई किसने जानी अगर आप बिल्कुल ही सो गए कौन कौन है जो कह रहा है कि बड़ी गहरी नींद आई कौन है जो जानने वाला है नींद का थी? अगर नींद पूरी थी तो वहां कोई भी नहीं था सब सो गया मेरी आई की सपने थे कि नहीं रात देखे गए देख सपने सुबह कोई याद रखता अगर आप बिल्कुल सो गए थे तो किसने बनाई स्मृत कौन लाया सपनों को जागने तक नहीं आप बिल्कुल नहीं सोचा सम्मोहन गैरी से गहरी मित्र है पश्चिम बहुत प्रयोग होता है और अब तो पूरा विज्ञान बन गया तो कोई मदारीगिरी न रही क्योंकि सम्मोहन अब तो अस्पतालों में उपयोग होता है और छोटे मोटे काम नहीं बड़ी से बड़ी सर्जरी में भी सम्मोहन का उपयोग होता है इसलिए साधारण नींद तो कुछ भी नहीं साधारण नींद में आप किसी की सर्जरी नहीं कर सकते कांटे चुनाएंगे रोड का खड़ा हो जाएगा हालत में बड़ा सर्जरी की जा सकती पेट काटा पीटा जा सकता है अपेंडिक्स निकाली जा सकती घंटों लग जाए लेकिन वो आदमी सोया सम्मोहन गहरी से गहरी नहीं है लेकिन बड़े मजे की बात सम्मोहन में और वो ये कि आप पेट की अंतड़ी काट डालें और आदमी सोया रहेगा लेकिन उस आदमी की धारणाओं नैतिक धारणाओं के विपरीत अगर आप कोई काम करवाना चाहे वो फौरन जल जैसे अगर कोई हिंदू स्त्री जिसने सच में ही हिंदू धारणा के अनुसार एक पति के सिवा किसी को नहीं चाह है अगर चाह है तब बात है उसे सम्मोहित किया जाए और उसे कहा जाए कि एक पुरुष तेरे पास बैठा है तू तो इसे चुंबन दे, दे। कितना ही ग्यारह सम्मो हो टूट जाए उठ के बैठ जाएगी वो कहेगी क्या है तो आप पेट काट सकते हैं और नहीं नहीं टूटेगी जरूर भीतर कोई जा रहा है लेकिन अगर कोई स्त्री राजी हो जाती तो मनुष्य कहते हैं कि वो चुंबन तो लेना चाहती थी अचेतन में दबा पड़ा था लेकिन समझ के कारण इसको दबाएगी सम्मोित अवस्था में उसे मौका मिल गया अपनी कोई जिम्मेवारी नहीं है कहा जा सकता है हम बेहोश थे क्या किया उसका हम पर कोई दायित्व नहीं तो वो चुंबन ले सकते नैतिक धारणा के विपरीत सम्मोहन में भी आदमी ज्यादा रहता है आप उसके विपरीत कुछ भी नहीं कर करना चाहे तो ही करता है वहां भी आखिरी चुनाव उसी का है। गहरी से गहरी नींद में भी कोई जागा। हो ये सूत्र ये कह रहा है कि आपकी शरीर की निद्रा में जो जागता है वही तक जब सारी प्रकृति प्रलय में सो जा प्रलय का अर्थ है पूरी प्रकृति की रात इसलिए हमने इस देश में जैसा गणित वैज्ञानिक को की भी उसको सम्मान से देखने लगे क्योंकि तो पश्चिम में ईसाइयत की धारणा थी कि दुनिया का निर्माण परमात्मा ने किया बहुत थोड़े दिन पहले चार हजार चार साल पहले कभी बात बिल्कुल गलत हो गई और इससे ईसाइयत को बड़ा नुकसान हुआ क्योंकि तो वो सिद्ध किए रहे की कि हमारी किताब में ऐसा लिखा ये सच होना चाहिए लेकिन उनके ही वैज्ञानिकों ने खोजा कि जमीन को बने तो कोई चार अरब वर्ष हो चुके और तुम कहते हो चार हजार चार साल का इस जमीन में ऐसे अवशेष मौजूद है जो लाखों साल पहले के प्रमाण देते तो हैं ब्रह्मांड करणा गलत हो गई लेकिन हिंदुओं की धारणा गलत नहीं हो पाई हिंदुओं ने जो गणित का फैलाव किया है वो अरबों वर्षों का है और इस अरबों वर्षों को उन्होंने ब्रह्मा का एक दिन कहा प्रकृति की शुरुआत सृष्टि और प्रलय इसको उन्होंने ब्रह्मा का दिवस कहा एक दिवस परमात्मा का हमारे लिए अरबों वर्ष परमात्मा के लिए एक दिन फिर होती है रात प्रलय में सब सो जाता है पूरी प्रकृति आकर प्रकृति भी थक जाए आप ही नहीं थक जाते दिन भर ये सब वृक्ष ये पौधे ये पहाड़ ये पृथ्वी ये चांद तारे ये सब भी थक जायेंगे थकान की दृष्टि भारत बड़ी साफ आप जब थक जाते हैं तो हर चीज एकदम थक जाएगी चाहे कितनी ही लंबाई हो जिस दिन सब चीजें थक के विश्राम में पड़ जाएंगी उस दिन प्रलय हो जाएगा सब सो ब्रह्मा की रात शुरू होगी। उस दिन भी जो जागता रहता है वही है वह परमात्मा जिसके संबंध तूने पूछा आपकी शरीर और आपके बीच जो संबंध है वही प्रकृति और परमात्मा के बीच संबंधित है कहें कि ये पूरा जगत उसका शरीर आप छोटे रूप में एक मिनियेचर अस्तित्व एक विश्व है शरीर और आप ऐसे ही पूरी प्रकृति और परमात्मा जब सब सो जाता है तब भी वह जाता हुआ है कृष्ण ने इसलिए गीता में कहा है कि योगी उस समय भी जागता है जब वो भी सो जाता है रात्रि भी उसके लिए भीतर निगरानी शरीर ही उसका सोता है आप पाएंगे कि आप जाग रहे हैं और जिस दिन आप खुलपने लगे नींद में भी आप जाग रहे नींद भी आपका प्रत्यक्ष अनुभव है उस दिन आप समझना कि शरीर से शरीर के किनारे से फूटियां टूटने लगे और आत्मा की तरफ